कारण अत्यंत दुख के साथ गंगा माता से विदा लेकर श्री रामकृष्ण देव मथुर बाबू के साथ पुनः वाराणसी वापस आए यह सुनने में आता है कि दो चार दिन वहां रहने के बाद दीपावली के दिन अन्नपूर्णा की स्वर्णमयी प्रतिमा का दर्शन कर श्री रामकृष्ण देव भाव तथा तो प्रेम में तन्मय हो गए थे वाराणसी से गया जाने की मथुर बाबू को इच्छा हुई किंतु श्री रामकृष्णदेव वहाँ जाने को असम्मत थे अतः उन्होंने यह विचार त्याग दिया श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से हमने सुना है कि गया धाम जाने के पश्चात ही उनके पिताजी को स्वप्न में यह विदित हुआ था कि उनके घर पर श्री कृष्ण देव का जन्म होगा और इसीलिए जन्म के बाद उनका नाम गदाधर रखा गया था गया में श्री गदाधर के पाद पद्मों का दर्शन कर प्रेम विह्वल हो उनसे अलग अपने शरीर धारण की बात को कहीं वे एकदम भूल न जाए तथा सदा के लिए पुनः सम्मिलित न हो जाए इसी भय से श्री रामकृष्ण देव उस समय मथुर बाबू के साथ गया जाने को सम्मत नहीं हुए थे यह भी उन्होंने कभी कभी हमसे कहा है श्री रामकृष्ण देव की यह दृढ़ धारणा थी कि जो पूर्वयुगों में श्री रामचंद्र श्री कृष्ण तथा श्री देव आदि के रूप में आविर्भूत हुए थे वे ही इस समय उनके शरीर का आश्रय कर पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं इसलिए श्री रामकृष्ण देव को उपरोक्त पितृस्वप्न से यह प्रज्ञात होकर कि जिनके निजी शरीर मन का उत्पत्ति स्थान गया धाम है तथा जिन जिन स्थानों ने अन्यन्या अवतारों ने अपनी लीला संवरण की है उन स्थानों के दर्शन के लिए जाने की बात को सुनकर उनके हृदय में एक प्रकार के विचित्र भाव का संचार होते हुए हमने देखा है श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि उन स्थानों पर जाने से उनका शरीर नहीं रहेगा वे ऐसी गहरी समाधि में मग्न हो जाएंगे कि वहाँ से उनका मन फिर कभी नीचे मनुष्यलोक में वापस नहीं आएगा क्योंकि देव के लीला सम्वरण स्थल श्री जगन्नाथ क्षेत्र या पुरी धाम जाने की जब बात उठी थी उस समय भी उन्होंने यही भाव प्रकट किया था और केवल अपने ही संबंध में नहीं वर यदि कोई भक्त किसी देवता विशेष का अंश या विकास होता तो उन्हें भावनेत्रों द्वारा यह विदित हो जाता था और उसके संबंध में भी वे उस देवता विशेष के लीला स्थानों में जाने के लिए भी इसी प्रकार का अभिमत व्यक्त करके उसे तो वहां जाने के लिए करते थे पाठकों को श्री रामकृष्ण देव के इस भाव को समझाना कठिन है इसे भय कहकर निर्देशित करना भी युक्त युक्त नहीं है क्योंकि जब साधारण समाज सम्पन्न व्यक्ति भी अपने जीवन काल में ही इस बात का अनुभव कर कि मृत्यु के समय देही किस तरह इस शरीर को छोड़कर चल देता है मृत्यु को कौमार यौवनादि शरीर के परिवर्तनों की तरह एक परिवर्तन विशेष मानकर निर्भय रहा करते हैं तो ऐसी स्थिति में इच्छा मात्र से गहरी समाधि में निमग्न हो जाने वाले अवतार पुरुषों के लिए एकदम अभी ही मृत्युंजय बने रहने में आश्चर्य ही क्या है अतः इस विषय को साधारण व्यक्तियों की तरह शरीर की रक्षा करने या जीवित रहने का आग्रह भी नहीं कहा जा सकता कारण साधारण लोग जो इस प्रकार का आग्रह प्रकट करते हैं उसका मूल केंद्र स्वार्थ सुख या भोग ही है किंतु जिनके हृदय से स्वार्थ पारायणता सदा के लिए एकदम दूर हो चुकी है उनके संबंध में यह बात नहीं कही जा सकती अतः श्री रामकृष्ण देव के हृदय के उपरोक्त भाव को हम समझा भी कैसे सकते हैं हमारे मन में जो भाव उदित होते रहते हैं उन्हीं को समझाने तथा व्यक्त करने के उपयुक्त शब्द हमारे कोष में है श्री रामकृष्ण देव जैसे महापुरुषों के हृदय के अत्यंत उन्नत दिव्य भावों को व्यक्त करने के सामर्थ्य उन शब्दों में कहा हैं अतः हे पाठक यहाँ पर तर्क बुद्धि को त्याग कर श्री रामकृष्ण देव उन विषयों को जिस तरह कहा करते थे विश्वासपूर्वक उनको श्रवण करने तथा कल्पना की सहायता से उस उन्नत भाव का यथा संभव चित्र अपने हृदय में अंकित करने के अतिरिक्त हमारे लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे तथा शास्त्रों में भी इसके अनेक दृष्टांत मिलते हैं कि जो प्रकाश जहां से अथवा जिस वस्तु या व्यक्ति से उत्पन्न होता है वह पुनः उसी जगह अथवा उसी वस्तु या व्यक्ति के विशेष समीप पहुँचने पर उसी में लीन हो जाता है ब्रह्म से जीव की उत्पत्ति या प्रकाश है वह जीव पुनः ज्ञान प्राप्ति के द्वारा उनके समीप पहुँचते ही उनमें लीन हो जाता है अनंत मन से हमारे तुम्हारे तथा और लोगों के छोटे छोटे व्यक्तिगत मन की उत्पत्ति या प्रकाश है हम लोगों में से किसी के भी क्षुद्र मन ने निर्लिप्तता करुणा पवित्रता आदि सद्गुणों की वृद्धि होकर उस अनंत मन के समीप पहुँचने या उसके सदृश होते ही वह उसमें लीन हो जाता है स्थूल जगत का भी यही नियम है सूर्य से पृथ्वी का विकास है उस सूर्य के निकट किसी तरह पहुँचते ही उसमें उसका लय हो जाना निश्चित है अतः समझना चाहिए कि श्री रामकृष्ण देव की उक्त धारणा की पृष्ठभूमि में हम लोगों से अज्ञात ऐसा कोई भाव विशेष विद्यमान है एवं वास्तव में यदि श्री गदाधर नामक कोई वस्तु या व्यक्ति विशेष हो तथा श्री रामकृष्ण देव के शरीर मन की उत्पत्ति तथा विकास किसी कारणवश उनसे हुआ हो तो उक्त दोनों पदार्थ पुनः समीपवर्ती होते ही परस्पर के प्रति प्रेम के द्वारा आकृष्ट हो एक साथ मिल जाएंगे इसमें युक्ति विरुद्ध बात ही क्या है